श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद एक अठारह स्वामी जी ने और भी कहा है फिर से कालचक्र घूम कर आ रहा है एक बार फिर भारत से वही शक्ति प्रवाह निश्रित हो रहा है जो शीघ्र ही समस्त जगत को प्लावित कर देगा एक वाणी मुखरित हुई है जिसकी प्रतिध्वनि चारों ओर व्याप्त हो रही है एवं जो प्रतिदिन अधिकाधिक शक्ति संग्रह कर रही है और यह वाणी इसके पहले की सभी वाणियों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है क्योंकि यह अपने पूर्ववर्ती उन सभी वाणियों का समस्ट स्वरूप है जो वाणी एक समय कलकलिनादिनी सरस्वती के तीर पर ऋषियों के अंतस्थल में प्रस्फुटित हुई थी जिस वाणी ने रजस्भ्र छादित गिरिराज हिमालय के शिखर शिखर पर प्रतिध्वनित हो कृष्ण बुद्ध और चैतन्य देव में से होते हुए समतल प्रदेशों में आरोहण कर समस्त देश को प्लावित कर दिया था वही वाणी एक बार पुनः मुखरित हुई है एक बार फिर से द्वार खुल गए हैं आइए हम सब आलोक राज्य में प्रवेश करें द्वार एक बार पुनः उन्मुक्त हो गए हैं हमारा भारत से उद्धृत इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद ने भारतवर्ष के अनेक स्थानों में अवतार पुरुष श्री रामकृष्ण के आगमन की वार्ता घोषित की जहाँ जहाँ मठ स्थापित हुए हैं वहाँ उनकी प्रतिदिन सेवा पूजा आदि हो रही है आरती के समय सभी स्थानों में स्वामी जी द्वारा रचित स्तौवाद्य तथा स्वर संयोग के साथ गाया जाता है इस स्तव में स्वामी जी ने भगवान श्री कृष्ण को सगुण निर्गुण निरंजन जगदीश्वर कहकर संबोधित किया है और कहा है हे भवसागर के पार उतारने वाले तुम नर रूप धारण करके हमारे भव भौब, भवबंधन को छिन्न करने के लिए योग के सहायक बनकर आए हो तुम्हारी कृपा से मेरी समाधि हो रही है तुमने कामनी कांचन छुड़वाया है हे भक्तों को शरण देने वाले अपने चरण कमलों में मुझे प्रेम दो तुम्हारे चरण कमल मेरी परम संपद है उसे प्राप्त करने पर भव सागर गोस्पद जैसा लगता है स्वामी जी रतिश श्री रामकृष्ण आरती जो राम जो कृष्ण इस समय वही राम कृष्ण काशीपुर बगीचे में स्वामी जी ने यह महावाक्य भगवान श्री राम कृष्ण के श्रीमुख से सुना था इस महावाक्य का स्मरण कर स्वामी जी ने विलायत से कलकत्ते में लौटने के बाद बेलूर मठ में एक स्तोत्र की रचना की थी स्तोत्र में उन्होंने कहा है जो आचांडाल दीन दरिद्रों के मित्र जानकी वल्लभ ज्ञान भक्ति के अवतार श्री रामचंद्र हुए जिन्होंने फिर श्री कृष्ण के रूप में कुरुक्षेत्र में गीता रूपी गंभीर मधुर सिंह किया था वे ही इस समय विख्यात पुरुष श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए हैं ओम नमो भगवती राम कृष्णाय स्त्रोत्र बेलूर मठ में तथा वाराणसी मद्रास आदि सभी मठों में आरती के समय गाया जाता है इस स्त्रोत्र में स्वामी जी कह रहे हैं हे दीन बंधो तुम सगुण हो फिर त्रिगुणों के परे हो रात दिन तुम्हारे चरण कमलों की आराधना नहीं कर रहा हूं इसीलिए मैं तुम्हारी शरण में आया हूं मैं मुख से आराधना कर रहा हूं ज्ञान का अनुशीलन कर रहा हूं परंतु कुछ भी धारणा करने में असमर्थ हूं इसलिए तुम्हारी शरण में आया हूं तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करने से मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है इसलिए मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ हे दीन तुम ही जगत की एकमात्र प्राप्त करने योग्य वस्तु हो मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ तमेव तो शरण मबदीन बंधो स्वामी जी ने आरती के बाद श्री राम कृष्ण प्रणाम सिखाया है उसमें श्री राम कृष्ण देव को अवतारों में श्रेष्ठ कहा गया है स्थापकाय च धर्मस्थ सर्वधर्मस्विणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णा ते नमः